एक प्रश्न और क्लोनिंग प्रक्रिया क्या व्यवस्था से जुड़ा हुआ है या अव्यवस्था अव्यवस्था से उसके बारे में कल एक थोड़ा सा झलक अपन बात किए थे एक तरफ हम यह लेकर हल्ला करते हैं जनसंख्या बढ़ गया ठीक है ये भी आवाज सुनते में आता मिलता है कि नहीं हर दिन रेडियो में माध्यमों से हम सुनते है कि नहीं सुनते है और उसके बाद क्लोनिंग वाले क्या कहते हैं अपना प्रतिरूप को हजार बना ले करोड़ बना ले पैसा भर दे दो आपका आप ही के जैसा आदमी को आपके एक इंच चमड़े से यदि एक करोड़ आदमी बना दें उतना पैसा आप देना पड़ेगा वो आप बना के दे देंगे ऐसा दावा करते हैं ठीक है तो वो दावा कहां तक सही है उसके बारे में ये था पहले हमारा जैसा ही काम करने वाला होगा अब जो है ना वो तो आप ही जैसा काम करेंगे ऐसा कहना बंद कर दिया किंतु इससे हजार आदमी बनाएंगे, दस हजार आदमी बनाएंगे ये तो कहते हैं ये तो बात होगी यदि ऐसा बनने लग जाए, तो कहां रखोगे आदमी को अभी रखने के लिए तो जगह नहीं है रोए जा रहे हैं, है? ठीक है अभी हमने बताया इसमें मैंने एक, इस एक इस परम्परा में एक दो पुस्त में तो आदमी के पास गदिया भर की जमीन रह जाएगी जगह में आ ही रहे हैं, अब ये हजार आदमी यही आदमी इनके पास जो जमीन है वो पैदा करके क्या कितने में रखेगा हमारे पास दो, दो एकड़ जमीन है हमें ही एक करोड़ आदमी चाहते हैं, हम बना करके कहा रखें ये अप्राकृतिक मानवीय परंपरा के लिए आपराधिक संभव नहीं होता मानव के क्लोन की बात नहीं है जीवों के क्लोन की बात करें वो तो? जीवों का क्लोन भी वैसे ही है जीवों का क्लोन क्या है मांसाहार करने के लिए क्लोन और किस बात और। क्लोन। के क्लोन अपराध को छोड़कर करके आप क्लोन को शुरू ही नहीं कर सकते आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है लेकिन क्या वो संभव है क्या चीज क्लोन मानव बोलते हैं कह रहे हूं मैं संभावना की बात अलग है अभी क्लोन तो भी यहीं तक कि सार्थक माना गया है वो जो मैंने भ्रूण बनाकर के पुनः गर्भाशय में रखकर के ही जानवरों का बच्चा प्राप्त किए हैं ऐसा सुनते हैं ठीक है तो अभी जैसा आपका ये टिश्यू कल्चर के अनुसार जो लेबोरेटरी में छोटे छोटे पौधे प्राप्त करते है ऐसा बच्चों को पाने की जगह में आना है क्लोनिंग में सुन रहे हो ठीक से जीरो क्या सपना का तो वही एक एक तो एक तो डबिया में एक एक बच्चा करोड़ डबिया में करोड़ बच्चा <laughs> <laughs> कल्पना तो ये ही है तो इस, इस विधि से तो कहा ले जाकर के रखें भाई सबको कहा रखें क्या करें ये अप्राकृतिक सोच सब अंत तो गत्वा सेक्सिली से मिथी है स्वयं का काल स्वयं का मृत्यु स्वयं का परेशानी स्वयं का गले की फांसी इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी देखिए ना अप्राकृतिक खेती करके अपने गले में फांसी हुआ कि नहीं हुआ यदि अनुभवी यदि काश्तकारी होगा हो तो हो होता रोता है वो क्या नाम है रो रहे आ, उनका क्या अपन रास्ता में मिले लक्ष्मी नारायण हाँ लक्ष्मी नारायण एक डेढ़ सौ एकड़ की काश्तकार है वो लक्ष्मी नारायण रोता है रसायन खाद डाल डाल करके ये जमीन किसी भी प्रकार से बिक जाए जहाँ बहुत कभी भी जोता नहीं है उस जगह में चले जाऊंगा कहता है अब अब क्या करे जाए कितने बार वो कहीं भी जोत कभी भी जोता नहीं उस जगह में कितने बार जाएगा वो आदमी एक सोचने की बात तो ये सब चीजें हम देख ली ये सब चीजें हम अपने ही हाथ से सम्मोहन विधि से अपने इस विकृति विधि से गले की फांसी लगा चुके हैं जिसे छुटना ही अभी बहुत सारा कठिन है उसके बाद और भी फांसी लगा ले भाई एक छूटता है तो दूसरा खींचेगा बात ऐसी उसी में ये क्लोनिंग वाला जो बात है ज्यादा परेशानी बोलने की एक अच्छा जुगाड़ है उसको कर सकते हैं क्या पति तो एक प्रश्न है थोड़ा सा हट के हमारी बहन भरती है एक प्रश्न है थोड़ा सा हट के हमारे हमारी बहन भरती है किसी मनुष्य को पुत्र से वंचित है यदि कोई मनुष्य तो उसको कलंकित माना जाता है आ, तो ये बात ये बात जो है ना एक सोचने की तरीका है देखो सभी गाय बैल सभी जानवर यह है कई जानवर संतान नहीं देते हैं वो जानवर नहीं है ऐसा नहीं कहते हैं इसी प्रकार से मनुष्य को किसी किसी को यदि संतान नहीं होता है है ना निश्चित कारणों से किसी को संतान नहीं होने मात्र से वो मनुष्य नहीं है ऐसा बात तो होता नहीं पहला गुरु मंत्र तो ये है उसके बाद आता है संतान की बहुत अपेक्षा ही है समय संसार में ऐसे बहुत सारा संतान ऐसे है जो पाल नहीं पाते है ऐसे को लाके पाल संतान आपका बना ले खुशहाली मना ले पहले भी दत्तपुत्र दत्त संतान के बारे में बात हुई है पहले बहुत सारा बात ऐसे चर्चा हो चुकी है ऐसी घटनाएं हो भी चुके हैं उस विधि से भी अपने भाई बंध किसी भी घर परिवार गोत नाथ से लाकर के भी पाल सकते हैं। और ये कुछ नहीं होता है तो ये बहुत सारे अस्पताल रखी हुई है अवारा बच्चों को वहां रखे रहते हैं वहां से ला लें और पाल लें क्या तकलीफ होता है यही एक बात हुआ उसके बाद इन किसी से भी मन नहीं भरा ये कृत्रिम या क्या, क्या टेस्टिंग बेबी प्रॉब्लम। ठीक है ना अभी वो पूर्णिमा कर रहे हैं ना भाई टेस्टिंग बेबी कार्यक्रम है और वो भी एक बहुत ही सटीक मानवता के लिए उपयोगी तो नहीं है वो उसमें भी ये कहना कहीं ना कहीं प्रचन रूप में संकरता वगैरह मानते है उसमें ये मानते हैं तो नारियों का नारियों में दोष नहीं रहता है नर में ही दोष रहता है ये मान हैं उसको ऐसा देखते हैं लब में देखने की व्यवस्था है शुक्र की यदि जीवित की नहीं है ऐसे जो परिवार है उनके नारियों में कोई न कोई विधि से उसको स्थापित करने की व्यवस्था करते हैं वो भी एक संकरता की ही कार्यक्रम है वो अवैध हो चुका है उधर तो छुपे चोरी में ये ये ये इस प्रकार की कार्यक्रम को करते हैं उनमें बहुत पैसा पैदा करते हैं एक आदमी कम से कम एक एक लाख रुपया खर्च करा देते हैं ये वो सिंह साहब को कराए ना भाई तो ये इस प्रकार की भी काम करते हैं ठीक समझ में आ गया सबसे अच्छा आलीशान वही है कोई अपने आज, आपको मन भरता है तो आपने जातनाद प्राप्त गोद से कोई लड़के को ले ली वो सबसे अच्छा वो नहीं होगा तो अस्पताल में आवारा बच्चे बहुत हर दिन मिलते हैं आप ले कर ले अभी तो अव्यवस्था है इसलिए आवारा बच्चे मिल हैं जब है? अभी तो अव्यवस्था है हा? आवारा बच्चे मिल जाएंगे जब व्यवस्था हो जाएगी हा? तब तो आवारा बच्चे मिलेंगे दो अब व्यवस्था होने के उपरांत मनुष्य में ऐसा कोई अव्यवस्था की बात भी नहीं आता है जो अभी जैसा बताया डेम्बी कीट विकृत होने अथवा नहीं होने और मृत होने इस प्रकार की जो प्रक्रिया होता है जो मनुष्य की रहन सहन की ही कहीं ना कहीं गलतियां हैं उसको अलग से अध्ययन किया जा सकता है किन किन कारणों से ये बात हो सकता है आयुर्वेद में काफी चीजें कही गई है इन लोग भी कहते होंगे ये हम, हम ऐसे ही विश्वास करता हूं तो उसको उससे बचा जा सकता है सही ढंग से जिया जा सकता है इच्छा अनुसार संतान को पैदा किया जा सकता है इच्छा नहीं होता तो संतान को सीमित संतान के साथ जिया जा सकता है तो चाहे तो जनसंख्या को घटाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है ये साथ सब आदमी की स्वतंत्रता के काम आई आदमी इस बात में स्वतंत्र है इसमें भगवान देने की भगवान नहीं देने की इसमें कोई भी परेशानी नहीं है भगवान जो है भगवान के पास इस प्रकार की कोई भी दफ्तर नहीं है ठीक हो गये